वचनामृत परिच्छेद अड़सठ दक्षिणेश्वर में गुरु रूपी श्री कृष्ण समाधि में ईश्वर दर्शन और परमहंस अवस्था श्री कृष्ण अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में राखाल लाटू मणि हरीश आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं दिन के नौ बजे का समय होगा रविवार २३ दिसंबर अठारह सौ अगहन की कृष्णा नवमी है मणि को गुरुदेव के यहाँ रहते आज दस दिन पूरे हो जाएंगे श्री मनोमोहन कोलनगर से आज सुबह आए हैं श्री राम के दर्शन और कुछ विश्राम करके आप कलकत्ता जाएंगे हाजरा भी श्री राम के पास बैठे हैं नीलकंठ के देश के एक वैष्णव आज श्री राम को गाना सुना रहे हैं वैष्णव ने पहले नीलकंठ का गाना गाया भावार्थ श्री गौरांग की सुंदर देह तप्त कांचन के समान है वे नट नौ नटवर ही हो रहे हैं परंतु वे इस बार दूसरे ही स्वरूप से अपने पहले के चिन्हों को छिपाकर कर नदिया में अवतीर्ण हुए हैं कलिकाल का घोर अंधकार दूर करने के लिए तथा उन्नत और उज्ज्वल प्रेमरस प्रकट करने के लिए तुम इस बार श्री कृष्णावतार की नीली देह को महाभाव स्वरूपणी श्री राधा की तप्त कांचन जैसी उज्जवल देह से ढक आए हो तुम महाभाव में समारूढ़ हो सात्विकादि तुम में लीन हो जाते हैं उस भावा स्वाद के लिए तुम जंगलों में रोते फिरते हो इससे प्रेम की बाढ़ हो आती है तुम नवीन सन्यासी हो अच्छे तीर्थों की खोज में रहते हो कभी तुम नीलाचल और कभी वाराणसी जाते हो अयाचकों को भी तुम प्रेम का दान करते हो तुम्हारे इस कार्य में जाति भेद नहीं है एक दूसरा गाना उन्होंने मानस पूजा के संबंध में गाया श्री राम कृष्ण हाजरा के प्रति यह गाना कैसा कैसा लगा हाजरा यह साधक का नहीं है ज्ञान दीपक ज्ञान प्रतिमा श्री राम कृष्ण मुझे तो कैसा कैसा लगा पहले के गाने कैसे ठीक ठीक होते थे पंचवटी में नागा के पास मैंने एक गाना गाया था जीवन संग्राम के लिए तू तैयार हो जा लड़ाई का सामान लेकर काल तेरे घर में प्रवेश कर रहा है एक और गाना ऐश्यामा दोष किसी का नहीं है मैं अपने ही हाथों द्वारा खोदे हुए गड्ढे के पानी में डूबता हूं, नागा इतना ज्ञानी था परंतु इनका अर्थ बिना समझे ही रोने लगा था इन सब गानों में कैसी यथार्थ बात है नरकांतकारी श्रीकांत की चिंता करो फिर तुम्हें भयंकर काल का भी भय न रह जाएगा पद्म श्री राम कृष्ण और विशिष्ट द्वैतवाद पद्मलोचन मेरे मुंह से राम प्रसाद का गाना सुनकर रोने लगा पर था वह कितना विद्वान भोजन के बाद श्री कृष्ण कुछ विश्राम कर रहे हैं जमीन पर मड़ी बैठे हुए हैं नौबत खाने में सहनाई का वाद्य सुनते हुए श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं फिर मणि को समझाने लगे ब्रह्म ही जीव जगत हुए हैं श्री रामकृष्ण किसी ने कहा अमुक स्थान पर हरिनाम नहीं है उसके कहते ही मैंने देखा वही सब जीव हुए हैं मानो पानी के असंख्य बुलबुले, असंख्य जलबिंब उस देश से वर्धमान आते आते दौड़कर एक बार मैदान की ओर चला गया यह देखने के लिए कि यहाँ के जीव किस तरह खाते हैं और रहते हैं जाकर देखा मैदान में चीटियाँ रेंग रही हैं सभी जगह चैतन्यमय है हाजरा कमरे में आकर जमीन पर बैठ गए श्री राम कृष्ण अनेक प्रकार के फूल तह के तह पंखुड़ियाँ यह भी देखा छोटा बिंब और बड़ा बिंब ईश्वरी रूप दर्शन की ये सब बातें कहते कहते श्री राम समाधिस्थ हो रहे हैं कह रहे हैं मैं हुआ हूं, मैं आया हूं। यह बात कहकर ही एकदम समाधिस्थ हो गए सब कुछ स्थिर हो गया बड़ी देर तक समाधि के आनंद में मग्न रह लेने पर कुछ होश आ रहा है अब बालक की तरह हंस रहे हैं हंस हंस कमरे में टहल रहे हैं अद्भुत दर्शन के बाद आँखों से जैसे आनंद ज्योति निकलती है श्री रामकृष्ण की आँखों का भाव वैसा ही हो गया सहास्य मुख शून्य दृष्टि श्री रामकृष्ण टहलते हुए कह रहे हैं बट भटतल्ले के परमहंस को देखा था इसी तरह हंस चल रहा था वही स्वरूप मेरा भी हो गया क्या इस तरह टहल कर श्री राम कृष्ण अपने छोटे तख्त पर जा बैठे और जगन माता से बातचीत करने लगे श्री राम कृष्ण कह रहे हैं खैर मैं जानना भी नहीं चाहता माँ तुम्हारे पाद में मेरी शुद्धा भक्ति बनी रहे मड़ी से छोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है फिर माँ से कहने लगे माँ पूजा तो तुमने उठा दी परंतु देखो मेरी सब वासनाएँ चली ना जाए माँ परमहंस तो बालक है बालक को माँ चाहिए या नहीं इसलिए तुम मेरी माँ हो मैं तुम्हारा बच्चा माँ का बच्चा माँ को छोड़कर कैसे रहे श्री रामकृष्ण ऐसे स्वर से बातचीत कर रहे हैं कि पत्थर भी पिघल जाए फिर माँ से कह रहे हैं केवल अद्वैत ज्ञान थूथू, जब तक मैं रखा है तब तक तुम हो परमहंस तो बालक है बालक को माँ चाहिए या नहीं बड़ी आश्चर्यचकित होकर श्री राम कृष्ण की यह देव दुर्लभ अवस्था देख रहे हैं वे सोच रहे हैं श्री राम कृष्ण अहेतुक दया सिंधु हैं मुझ में विश्वास उत्पन्न हो चैतन्य जागृत हो और जीवों को शिक्षा प्राप्त हो इसीलिए गुरू रूपी श्री रामकृष्ण की यह परम अहंस अवस्था है मणि और भी सोचते हैं श्री रामकृष्ण कहते हैं अद्वैत चैतन्य नित्यानंद अद्वैत ज्ञान होने पर चैतन्य प्राप्त होता है तभी नित्यानंद का लाभ होता है श्री रामकृष्ण की केवल अद्वैत ज्ञान की नहीं नित्यानंद की अवस्था है जगदम्बा के प्रेम में सदा विभोर हैं मतवाले से हाजरा श्री राम कृष्ण की यह अवस्था देख हाथ जोड़कर कहने लगे धन्य है धन्य है श्री राम कृष्ण हाजरा से कह रहे हैं तुम्हें विश्वास कहाँ है तुम तो यहाँ उसी तरह हो जैसे जटिला और कुटिला ब्रज में भी लीला की पुष्टि के लिए तीसरा प्रहर हुआ मड़ि अकेले देवालय के निकट निर्जन में टहल रहे हैं और श्री राम की इस अद्भुत अवस्था के बारे में सोच रहे हैं सोच रहे हैं श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि क्षोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है एक गुरू रूपी श्री रामकृष्ण कौन है क्या भगवान स्वयं ही हमारे लिए देव धारण कर आए हैं श्री कृष्ण तो कहते हैं कि ईश्वर कोटि अवतार आदि के अलावा दूसरा कोई जड़ समाधि निर्विकल्प समाधि से लौट नहीं सकता